फ्रांसिस के लिए ब्रेड और जैम नाश्ते का समय था और सब मेज पर बैठे हुए थे पिता अंडा खा रहे थे माँ और माँ अंडा खा रही थी ग्लोरिया ऊंची कुर्सी पर बैठी थी और वो भी अंडा खा रही थी फ्रांसिस ब्रेड और जैम खा रही थी कितना स्वादिष्ट अंडा है पिता बोले नाश्ते में कोई चीज अगर मुझे अच्छी लगती है तो वह तो वह है आधा उबला अंडा हाँ नन्ने बच्चे के लिए चम्मच से अंडा उठाते हुए माँ ने कहा दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए यह सबसे बढ़िया चीज है अह ग्लोरिया ने कहा और अपना अंडा खा लिया फ्रांसिस ने अपना अंडा न खाया वह एक गीत गाने लगी उसने बड़ी धीमी आवाज में गीत गाया मुझे अच्छा नहीं लगता फिसलते हो तुम जिस प्रकार मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा मुलायम अंतर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा कोई भी प्रकार और कई दिन बिता सकती हूँ मैं अंडे खाए बिना तुमने क्या कहा फ्रांसिस पिता ने पूछा कुछ भी नहीं ब्रेड के स्लाइस पर जैम लगाते हुए फ्रांसिस ने कहा तुम ब्रेड और जैम ही क्यों खाती रहती हो पिता ने पूछा जबकि एक स्वादिष्ट आधा उबला अंडा तुम्हारे पास है ब्रेड और जैम खाने का एक कारण है फ्रेंसिस बोली कि वह मेरे चम्मच से अजीब ढंग से फिसल नहीं जाता हाँ अच्छा लगता लेकिन अंडा तो कई प्रकार से जा सकता है। अंडा सीधा परोसा जा सकता है और उल्टा भी सच है फ्रेंसिस ने कहा लेकिन अध पका अंडा प्लेट में सीधा रखो तो वह हमारी ओर बड़े अनोखे ढंग से देखता है और अगर उल्टा रखो तो वह पेट के बल लेटे लेटे प्रतीक्षा करता रहता है अंडे की बुर्जी अच्छी नहीं होती क्या पिता ने कहा अंडे की बुर्जी कांटे से फिसलकर मेज के नीचे चली जाती है फ्रेंसिस ने कहा मुझे लगता है कि तुम्हारा स्कूल जाने का समय हो गया है माने का फ्रेंसिस ने अपनी किताबें अपना लंच बॉक्स और अपनी कूदने की रस्सी उठा ली फिर उसने मां और पिता को अलविदा कहा और बस स्टॉप की ओर चल दी बस की प्रतीक्षा करते हुए वह रस्सी पर कूदने और गाने लगी बिस्किट पर जैम और टोस्ट पर जैम सबसे अधिक मुझे पसंद है जैम जैम है चिपचिपा जैम है मीठा जैम है स्वादिष्ट जैम है अच्छा रस स्ट्रॉबेरी गोजबरी मुझे तो बहुत पसंद है जैम उस रात माँ ने खाने में ब्रेड और मांस के कटलेट बनाए साथ में थे लोबिया और भुने हुए आलू ओह पिता ने कहा खा। खाने में ब्रेड और मांस के कटलेट से अधिक स्वादिष्ट क्या हो सकता है यह बढ़िया व्यंजन है क्यों है ना माँ ने कहा लोबिया भी खाओ ग्लोरिया ओह ग्लोरिया ने कहा और वो लोबिया खाने लगी वो पहले ही रात के खाने में मांस और शकरकंदी खा चुकी थी लेकिन जब भी अवसर मिलता लोबिया खाने का अभ्यास करना उसे अच्छा लगता था ब्रेड और मांस के कटलेट कैसे बनते हैं फ्रांसिस ने पूछा और लोबिया को लोबिया क्यों कहते हैं हम इसके बारे में फिर कभी बात कर सकते हैं पिता बोले अभी तो भोजन करने का समय है फ्रेंसिस ने अपनी पेड़ की ओर देखा और गाने लगी ब्रेड ओढ़ने से पहले कटलेट ने था क्या पहना फ्लैनल का नाइट गाउन या काऊबॉय के बूट फर की जैकेट या नाविक का शूट फिर उसने ब्रेड पर जैम लगाया और खाने लगी वो कुछ भी नया नहीं खाती माँ ने पिता से कहा वह सिर्फ ब्रेड और जैम ही खाती है अगर तुम कोई अन्य चीज़ खाने की चेष्टा ही नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह तुम्हें अच्छी लगती भी है या नहीं पिता ने पूछा हाँ फ्रेंसिस ने कहा खाने के लिए कई प्रकार की चीज़ें हैं और उनके स्वाद अलग अलग हैं लेकिन जब मैं ब्रेड और जैम खाती हूँ तो मुझे हमेशा पता होता है कि मैं क्या खा रही हूँ और मुझे सदा अच्छा लगता है स्कूल में तुम लंच में नई चीज़ें खाती हो माँ ने कहा आज मैंने तुम्हें चिकन सलाद सैंडविच दिया था तो बताओ पिता ने फ्रेंसिस से कहा क्या वो अच्छा नहीं था पर फ्रेंसिस बोली मैंने वो अल्बर्ट से बदल लिया था और उसके बदले अल्बर्ट से क्या लिया पिता ने पूछा ब्रेड और जैम फ्रेंसिस ने कहा अगली सुबह नाश्ते के समय पिता बैठे और बोले यह तो बहुत अच्छा नाश्ता है ताजा संतरे का रस और टोस्ट पर उबला अंडा यह होता है बढ़िया नाश्ता धन्यवाद माने का फ्रेंसिस उबले हुए अंडे का गाना गाने लगी टोस्ट पर बैठे उबले अंडे क्यों काप रहे हो तुम ऐसे लगता है मुझको जैसे हाफ रहे हो तुम फिर उसने नीचे देखा और पाया कि उसके टोस्ट पर उबला अंडा नहीं रखा था मुझे उबला अंडा नहीं दिया फ्रांसिस ने कहा संतरे के रस के अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं दिया मुझे पता है माने कहा ऐसा क्यों फ्रांसिस ने पूछा सबको उबला, उबला अंडा मिला है और वह तो हाँ। अंडा नहीं उबाला अगर भूख लगी है, तो ब्रेड और जैम खा लो तो फ्रांसिस ने ब्रेड और जैम खाया और स्कूल चली गई जब लंच पीरियड की घंटी बची तो फ्रांसिस अपने मित्र अल्बर्ट के पास आकर बैठ गई आज तुम क्या लाए हो फ्रांसिस ने पूछा मेरे पास क्रीम पनीर खीरे और टमाटर का बना सैंडविच है अलबर्ट ने कहा और साथ में है अचार और एक पूरा उबलांडा और, और नमकदानी में नमक थर्मस में पीने के लिए दूध और अंगूरों का एक गुच्छा और एक नारंगी और कप में कस्टर्ड और उसे खाने के लिए चम्मच तुम क्या लेकर आई हो फ्रेंसिस ने अपना लंच बॉक्स खोला ब्रेड और जैम उसने कहा और दूध तुम भाग्यशाली हो अल्बर्ट ने कहा ये तो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है और तुम्हें मेरे साथ लंच बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सच है फ्रेंसिस ने कहा और कल रात मैंने डिनर में ब्रेड और जैम खाया था और आज सुबह नाश्ते में भी तुम सच में भाग्यशाली हो अलबर्ट बोला हाँ फ्रेंसिस बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मुझे भी ऐसा लगता है लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे अपना लंच बदल सकती हूँ वह ठीक है अल्बर्ट बोला मुझे क्रीम पनीर खीरे और टमाटर के सैंडविच अच्छे लगते हैं अल्बर्ट ने अपने लंच बॉक्स से दो नैपकिन निकाले एक नैपकिन को अपनी ठोड़ी के नीचे अपने कपड़ों में फंसा लिया और दूसरा एक मेज पोस की तरह अपने डेस्क पर पहना दिया फिर उसने अपना लंच उस पर सजा रख दिया रख लिया अपने चम्मच से उसने उबले हुए अंडे का छिलका तोड़ा फिर उसने सारा छिलका उतार लिया और एक तरफ से काट खाने लगा उसने अंडे की जर्दी पर थोड़ा नमक छिड़का और उसे नीचे रख दिया उसने अपनी थर्मस खोली और ढक्कन को दूध से भर लिया अब वो अपना लंच खाने के लिए तैयार था उसने थोड़ा सा सैंडविच थोड़ा सा अचार थोड़ा सा उबला अंडा काटकर खाया और थोड़ा सा दूध पिया फिर उसने अंडे पर थोड़ा और नमक छिड़का और फिर एक एक करके सब चीजें दोबारा खाई एलबर्ट ने सैंडविच अचार अंडा खूब मजे से खाया और दूध पिया उसने अंगूरू का गुच्छा और अपनी नारंगी भी खाई फिर उसने मोमी कागज और अंडे का छिलका और नारंगी का छिलका हटा दिया उसने कस्टर्ड का कप डेस्क पर रखे नैपकिन के बीच में रखा उसने अपना चम्मच निकाला और सारा कस्टर्ड खा गया फिर अल्बर्ट ने नैपकिन लपेट कर हटा दिए उसने अपना चम्मच और नमकदानी भी संभाल कर रख दिए उसने थर्मस पर उसका ढक्कन फिर से लगा दिया उसने अपना लंच बॉक्स बंद कर दिया और अपने डेस्क के अंदर रख लिया और एक गहरी सांस ली मुझे अच्छा लंच खाना पसंद है अल्बर्ट ने कहा फ्रेंसिस ने अपना ब्रेड और जैम खाया और दूध पिया फिर वह खेल के मैदान में आ गई और रस्सी पर कूदने लगी वो उतनी तेज ना कूद रही थी जितनी तेज वह सुबह कूद रही थी वह गाने लगी सुबह जैम और दोपहर में जैम चंद्रमा के प्रकाश में ब्रेड और जैम बहुत स्वादिष्ट है ब्रेड और जैम फ्रेंसिस जब स्कूल से वापस घर आई तो ने कहा मैं जानती हूँ कि स्कूल से लौटकर तुम्हें थोड़ा अल्पाहार करना अच्छा लगता है और मैंने पहले ही इसका प्रबंध किया हुआ है अल्पाहार मुझे पसंद है फ्रेंसिस बोली और किचन की ओर दौड़ी यह रहा तुम्हारा अल्पाहार माने कहा एक गिलास दूध और बढ़िया ब्रेड और जैम क्या आपको डर नहीं लगता कि यदि ब्रेड और जैम खाने से मैं बीमार हो जाऊँगी और मेरे सारे दांत गिर जाएंगे। फ्रांसिस दोपहर में कूद रही थी वह गाने लगी अल्पाहर में जैम और खाने में जैम मुझे पता है क्या महसूस करता है जैम का जैम भरा हुआ है उसमें और टमाटर का सॉस बनाया था मुझे प्रसन्नता है कि इतना अधिक खाना बना है और हम दो बार खा सकते हैं पिता बोले क्योंकि स्पैगेटी और मीट बॉस मेरा मनपसंद व्यंजन है स्पैगेटी और मीट बॉस तो सबके मनपसंद व्यंजन है मानेका थोड़ी स्पेगेटी खाओ ग्लोरिया फ्रांसिस ने अपनी प्लेट को देखा और पाया कि उसमें स्पेगेटी और मीट बॉस नहीं थे उसमें ब्रेड और जैम का एक जार था फ्रांसिस रोने लगी अरे मानेका फ्रांसिस रो रही है क्या बात है पिता ने पूछा फ्रांसिस ने अपनी प्लेट की ओर देखा और एक छोटा उदास गीत गाया उसने इतना धीमे गाया कि माँ और पिता उसका गीत सुन ही नहीं पाए मैं जो हूँ जैम से उगता गई हूँ मुझे स्पेगेटी और मीट बॉस चाहिए फ्रेंसिस ने कहा क्या मैं वो खा सकती हूँ प्लीज मुझे नहीं पता था कि स्पेगेटी और मीट बॉस तुम्हें अच्छे लगते हैं माँ ने कहा अगर आप मुझे खाने को न देंगे तो आप कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या पसंद है अपने आँखें पूछते हुए फ्रांसिस ने कहा तो माँ ने फ्रांसिस को स्पैकेटी और मीट बॉस दिए और वह सब खा गई अगले दिन जब लंच पीरियड की घंटी बजी तो एल्बर्ट ने पूछा आज क्या लेकर आई हो आज Francis ने कहा उसने पर का और उस पर एक नन्ना फूल दान बना झींगा सलाद का सैंडविच है और मेरे पास है सैलरी गाजर और काली जैतून और सैलरी पर छिड़कने के लिए नमक दानी में नमक और दो आलू बुखारे छोटे से डिब्बे में चेरी और वनीला पुडिंग चॉकलेट के साथ और उसे खाने के लिए एक चम्मच यह तो बहुत बढ़िया लंच है अल्बर्ट ने कहा मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार के लंच और नाश्ते और डिनर और अल्पाहार बहुत स्वादिष्ट होते हैं मुझे लगता है कि भिन्न भिन्न व्यंजन खाना बहुत सुखद होता है मुझे भी ऐसा लगता है फ्रेंसिस ने कहा और उसने झींगा सलाद सैंडविच और सैलरी और गाजर और जैतून मजे से खाए देखो फ्रेंसिस के पास जैम का एक बड़ा जार है और ब्रेड का एक बड़ा स्लाइस फ्रेंसिस कहती है कि उसे ब्रेड और जैम बहुत पसंद है फिर वो रोक क्यों रही है